गीता तत्व चिंतन वर्ण संकरता कारण और परिणाम मनुष्यों की तीन श्रेणियां यहां पर पूछा जा सकता है कि क्या नरक और पाप का डर दिखाकर मनुष्य को सनमार्ग पर चलने की प्रेरणा देना उचित है उत्तर में वक्तव्य यह है कि विचारों की भिन्नता के कारण मनुष्यों की अलग अलग श्रेणियां होती हैं कुछ लोग मानसिक विकास की दृष्टि से बालक के समान होते हैं तो कुछ लोग प्रौढ़ प्रत्येक श्रेणी के व्यक्ति के लिए उसके अनुरूप व्यवस्था करनी होती है मोटे तौर पर हम मनुष्यों को तीन श्रेणियों में बांट सकते हैं एक तो वे हैं जो इस संसार को छोड़कर और कुछ नहीं जानते यह दृश्यमान जगत ही उनके लिए सब कुछ है ये लोग भौतिकवादी और इंद्रियपरायण होते हैं खाना पीना और मौज उड़ाना ही उनका लक्ष्य होता है भोग इंजॉयमेंट उत्तेजना एक्साइटमेंट और अवसाद एग्जॉक्शन के चक्र में पड़कर ये लोग उचित और अनुचित का विवेक खो बैठते हैं तथा उच्छृंखल और पशुवत हो जाते हैं ऐसे लोगों में पाप पुण्य का कोई बोझ नहीं होता अपने इंद्रियों की तुष्टि के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं ऐसे विवेकहीन मानव पशुओं से समाज की रक्षा करने के लिए डंडे का उपयोग लाभप्रद सिद्ध होता है इससे कुछ ऊपर की श्रेणी वह है जहाँ मनुष्य केवल देह के स्तर पर नहीं जीता बल्कि एक वैचारिक आदर्श में आस्था रखता है उसे यह विश्व आकस्मिकता या दुर्घटना से उत्पन्न एक लक्ष्यहीन भटकाव नहीं मालूम पड़ता बल्कि वह इस संसार में एक अदृश्य नियामक शक्ति को अनुच्छ देखता है जिसे वह ईश्वर के नाम से पुकारता है यह व्यक्ति विश्वास करता है कि अशुभ क्रियाओं का फल अशुभ होता है और शुभ क्रियाओं का फल शुभ इसीलिए वह स्वर्ग और नरक पर विश्वास करता है और मानता है कि पुण्य के फल से स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा पाप के फल से नरक की स्वर्ग वह है जहाँ सुख की सूक्ष्म से सूक्ष्म कल्पना साकार होती हो और नरक वह है जहाँ दुख की विभत्त से विभत्स कल्पना मूर्त रूप धारण करती हो मनुष्यों की यह दूसरी श्रेणी पाप और नरक के डर से कुमार्ग पर कदम डालने से हिचकती है इन लोगों के लिए ईश्वर एक न्यायी सत्कर्मों के लिए पुरस्कार और दुष्कर्मों के लिए दंड प्रदान करता है मानव समाज के बृहत्तर अंश के लिए पाप पुण्य की यह कल्पना लाभदायक सिद्ध होती है इससे भी ऊपर की श्रेणी वह है जहाँ मनुष्य पाप पुण्य की भावना से प्रेरित होकर क्रियाएं नहीं करता जो ईश्वर को एक न्यायी राजा के समान नहीं देखता बल्कि उसे सर्वान्तरयामी सत्य के रूप में स्वीकार करता है और ऐसा मानता है कि यह सारा विश्व ब्रह्मांड अटल और अपरिवर्तनशील नियमों द्वारा धारित है ये नियम ही रित और सत्य के नाम से पुकारे गए हैं इस तीसरी श्रेणी में अत्यंत विरले लोग होते हैं इनके जीवन का लक्ष्य सुख की प्राप्ति न होकर सत्य का शोधन होता है ऐसे ही व्यक्ति सत्य दृष्टा बनकर ऋषि के नाम से पूजित होते हैं सारी मानव जाति को ऋषि की उच्चतम स्थिति तक पहुंचा देना ही विकास की प्रक्रिया का लक्ष्य है पर इस गंतव्य पर पहुंचने के लिए हमें प्रथम दो श्रेणियों में से गुजरना होता है एक छोटा सा बच्चा जब चलना शुरू करता है तो तीन पैर की गाड़ी का सहारा लेता है जब वह चलना सीख जाता है तो उसे फिर किसी सहारे की जरूरत नहीं होती पर इसका मतलब यह नहीं कि तीन पैर की गाड़ी निरथक हो गई उसकी भी उपयोगिता है इसी प्रकार लोगों को मर्यादा में बांधकर रखने के लिए जैसे पुलिस के दंडे की जरूरत है वैसे ही पाप या नरक के डर की भी उपयोगिता है यह पाप का डर पुलिस के भय की अपेक्षा अधिक कारगर सिद्ध होता है पर जब समाज में अनिति और अधर्म का बोलवाला होने लगता है तो यह नरक का भय समाप्त हो जाता है यहाँ पर अर्जुन श्री भगवान को कृष्ण और वाष्णेय ये दो नाम लेकर पुकारता है इसका तात्पर्य यही हो सकता है कि वह अपने कथन की ओर भगवान की दृष्टि विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता है विष्णुवंश में जन्म लेने के कारण श्री कृष्ण को वासणेय कहते हैं तो अर्जुन समाज में पाप का डर समाप्त हो जाने से जिस वर्ण संकरता को उत्पन्न देखता है उसके दोष बतलाते हुए कहता है